श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता उक्त तो विषय में श्री विष्णु तथा नारद जी का संवाद गोलोक विहारी विष्णु ने एक बार किसी कारणवश नारद जी को अभिशाप दिया कि उन्हें नरक भोगना पड़ेगा नारद जी चिंता हो उठे नाना प्रकार के स्तव स्तुतियों के द्वारा उन्हें संतुष्ट कर बोले अच्छा प्रभो नरक कहाँ है वह कैसा है तथा कितने प्रकार का है मेरी यह जानने की इच्छा हो रही है मुझे कृपा कर बताइए स्वर्ग नरक तथा पृथ्वी जो जहां पर अवस्थित है उनको खड़िया से धरती पर अंकित कर दिखाते हुए विष्णु बोले यहाँ पर स्वर्ग तथा यहां नरक है नारद जी ने कहा अच्छा तो फिर यही मेरा नरक भोग हो गया यह कहकर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाने के पश्चात नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया विष्णु हँसते हुए बोले यह क्या तुम्हारा नर, नरक भोग कैसे हुआ नारद जी ने कहा क्यों प्रभु स्वर्ग तथा नरक का सृजन आप ही ने तो किया है आप उसे अंकित कर मुझे दिखाते हुए जब यह बोले कि यह नरक है तब वह स्थान वास्तव में नरक ही हो गया और उस पर लोट लगा लेने से मेरा भी नरक भोग क्यों नहीं पूरा हो गया नारद जी ने यह बात अपने हार्दिक विश्वास से कही थी ना इसीलिए विष्णु ने भी तथास्तु कहा किंतु नारद जी को उन पर यथार्थ रूप से विश्वास स्थापन कर उस अंकित नरक के ऊपर लोट लगाना पड़ा इस प्रकार उद्यम करने के पश्चात तब कहीं उनका भोग समाप्त हुआ इसी प्रकार कृपा के राज्य में भी उद्यम तथा पुरुषार्थ दोनों का ही स्थान है इस बात को श्री रामकृष्ण देव इस कहानी की सहायता से कभी कभी हमको समझाया करते थे नरदेह को धारण कर नरवत लीला में प्रवृत्त हो अवतारी पुरुषों को हमारी तरह बौधा दृष्टिहीनता अल्पज्ञता आदि का अनुभव करना पड़ता है हम लोगों को भांति हम लोगों की भांति उद्यम की सहायता से वे भी उन विषयों से मुक्त होने के मार्ग का आविष्कार करते हैं एवं जब तक वह मार्ग आविष्कृत नहीं हो जाता तब तक उनके हृदय में अपने देवस्वरूप का आभार कभी कभी स्वल्प समय के लिए उदित होने पर भी पुनः वह हो जाता है। इस प्रकार के बहुजन हिताय माया के आवरण को स्वीकार कर उन्हें भी हम लोगों की तरह आलोक अंधकार के राज्य में मार्ग का अन्वेषण करना पड़ता है भेद केवल इतना ही है कि उनके अंदर स्वार्थ सुख की चेष्टा बिल्कुल न रहने के कारण वे अपने जीवन मार्ग में हम लोगों की अपेक्षा अधिक आलोक देख पाते हैं एवं अपने अंदर अवस्थित समग्र शक्ति को सहज ही में एक साथ केंद्रित कर अविलंब जीवन समस्या का समाधान करते हुए लोक कल्याण साधन में नियुक्त होते हैं मानव की असम्पूर्णता को यथार्थ रूप से स्वीकार करने के कारण ही देव मानव श्री रामकृष्ण देव के मानव भाव की विवेचना के द्वारा हम लोगों का अत्यंत कल्याण हो सका है एवं इसीलिए उनके मानव भावों को सर्वदा सामने रखकर उनके देवभाव की विवेचना करने के लिए हम पाठकों से अनुरोध करते हैं वे हम लोगों में से ही एक थे इस प्रकार चिंतन किए बिना उनके साधनकालीन अलौकिक उद्यम तथा प्रयासों का कोई अर्थ ढूंढने पर भी हमें प्राप्त नहीं होगा अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि जो नित्यपूर्ण हैं, उनके लिए सत्य लाभ के प्रयत्न की क्या आवश्यकता है मालूम होगा कि उनकी अथप चेष्टाएं लोक दिखावा मात्र है इतना ही नहीं ईश्वर प्राप्ति के निमित्त महान आदर्शों को अपने जीवन में सुप्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठित उनके उद्यम निष्ठा तथा त्याग के द्वारा हमें उस प्रकार आचरण करने का प्रोत्साहन प्राप्त न होगा तथा हमारा हृदय घोर उदासीनता से भर जाएगा और इस जीवन में हमारी जड़ता कभी दूर न होगी श्री रामकृष्ण देव के कृपा प्रार्थी होने पर भी हमें उन्हें अपने ही सदृश मानव भाव संपन्न मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे दुख में सहानुभूति संपन्न होकर ही तो वे हमारे दुख दूर करने के लिए अग्रसर होंगे अतः चाहे जिस ओर से भी देखा जाए मानव भाव सम्पन्न रूप में उनका चिंतन किए बिना हमारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है वास्तव में जब तक हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर निर्गुण देव स्वरूप में स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होते तब तक जगत कारण ईश्वर एवं ईश्वरावतारों को हमें मानव भावापन रूप में ही चिंतन तथा ग्रहण करना पड़ेगा देवो भूतवा देवम यजेत यह उक्ति इस तरह निसंदेह सत्य है यदि तुम्हारे लिए समाधि के बल से निर्विकल्प भूमि में पहुंचना संभव हो सका हो तो तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि तथा धारणा एवं वास्तव में उनका पूजन करने के अधिकारी हो और यदि ऐसा न हुआ हो तो तुम्हारा पूजन उस देवभूमि में पहुंचने तथा यथार्थ पूजा अधिकार को प्राप्त करने के प्रयास मात्रा में पर्यवसित होगा और जगत कारण ईश्वर का विशिष्ट शक्ति सम्पन्न मानव रूप में ही तुम्हें अनुभव होता रहेगा देवत्व में आरूढ़ होकर इस प्रकार से ईश्वर के मायातीत देवस्वरूप का यथार्थ पूजन करने में समर्थ व्यक्तियों की संख्या अत्यंत विरल है हमारे जैसे दुर्बल अधिकारी अभी उससे बहुत दूर है इसलिए हम जैसे व्यक्तियों के प्रति दयावान होकर हम लोगों के आंतरिक पूजन को ग्रहण करने के निमित्त ही ईश्वर का मानव भूमि में अवतरण है मानवीय भाव तथा देह का स्वीकार कर उनका देवमानव रूप धारण करना है पूर्व पूर्व युगों में आविर्भूत देवमानवों के साथ श्री कृष्ण देव की तुलना करने पर यह पता चलता है कि उनके साधनकालीन इतिहास की विवेचना करने में हमें बहुत कुछ सुविधा प्राप्त है क्योंकि श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं अपने जीवन के उस समय की बातों का समय समय पर हम लोगों से विस्तारपूर्वक कहा है इसलिए उसका उज्जवल चित्र हमारे हृदय पर दृढ़ रूप से अंकित है साथ ही हम लोग जब उनके समीप उपस्थित हुए थे उससे कुछ दिन पूर्व ही उनके साधक जीवन का विचित्र अभिनय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के लोगों की आँखों के सम्मुख अनुष्ठित हुआ था तथा उनमें से अनेक व्यक्ति उस समय भी वहाँ विद्यमान थे उनसे उस संबंध में कुछ कुछ सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ था अस्तु अब इस विषय की आलोचना में प्रवृत्त होने से पूर्व हमारे लिए साधन तत्वों के मूल सूत्रों की साधारण रूप से एक बार आवृत्ति कर देना उचित प्रतीत होता है अतः उस विषय में अब हम कुछ आलोचना करना आवश्यक समझते हैं